नो तेरा लाख लंख बनो तेरा कंगन है हजारी मनो तेरा कंगन है हजारी मनो तेरी सुर में दानी। नमस्कार नमस्कार तो हमने एक बात कही के आज के एपिसोड में आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आज के एपिसोड में हम दो लोग आपके सम्मे मगर बात शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूं हमारा ट्विटर हैंडल एट हमने एक बात कही एचयूएमएनई के बी डबल तो यहां पर आप अपनी बात कहिएगा और हमारी बात तो आप सुन ही रहे हैं तो साहब आज हम लोग बातें करने जा रहे हैं कुछ शादियों के बारे में वो क्यों शादी की बात आप सोच रहे होंगे क्यों कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि शादियों का मौसम आने वाला है और शादियों की बातें आपको इधर उधर सुनाई पड़नी शुरू हो गई हैं तो साथ चलिए शादियों की बातें शुरू करते हैं और आज मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ही आपको बता दूं कि आज हम दोनों लोग बात करेंगे तो इसलिए लीजिए साहब चूंकि अब धर्म पत्नी हैं साथ में तो चलिए पहली बातें उन्हीं से शुरू करवाते हैं नमस्ते फिर से तो शादी की बात में सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोगों के परिवारों में शादी ब्याह की तैयारी शादी से कभी कभी ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है और इतनी इंपॉर्टेंट इतनी खास कि वो एक उत्सव का माहौल पूरे परिवार में बना देती है क्या करना है कैसे करना है शादी होगी खाने वाने की बात तो बड़े बुजुर्गों की बात हो जाती है मगर बच्चे और जो छोटे लोग होते हैं अपेक्षाकृत कम उम्र के लोग होते हैं नौजवान टाइप के लोग क्या नाचना होगा क्या गाना होगा और क्या शॉपिंग होगी शॉपिंग पहले तो ये शॉपिंग वोपिंग का इतना हंगामा नहीं होता था मगर अब पूरे परिवार के लोग बन ठन के पता चला चल दिए कि आज तो दुल्हन के लिए कपड़े लेने हैं जेवर लेने हैं वैसे कपड़े जेवर लेने के समय पुरुष वर्ग कुछ ज्यादा उत्साहित नहीं होता है उनका काम होता है की जाँच परख करके बिल में एडिशन देख के कायदे से उसका भुगतान कर दिया जाए मगर सभी महिलाएं इवन लड़किया छोटी बच्चिया भी बहुत खुश होती हैं। दुकानों पे पहुंचना एक एक चीजें निकलवा के देखना किसी को रंग देखने में समझ में आता है किसी को डिजाइन समझ में आती है, किसी को कढ़ाई किसी को उसकी जरी और ये और वो मतलब पता नहीं इतना ज्ञान तो मेरा कभी बढ़ाई नहीं था जितना लोगों के साथ में एकाद शॉपिंग्स में जाके बढ़ गया कि भाई क्या होने से क्या हो जाता है और कितना सुंदर लगने लगता है और उसकी कीमत कैसी हो जाती है असर क्या हो जाता है मगर बड़ा मजा आता है दुकानदार भी खुश होके चाय पिलाते हैं गर्मी हुई तो कोला पिला देते हैं और कभी कभी ज्यादा कोई बड़े दिल वाले दुकानदार होते हैं तो आपको बाकायदा चाट वाट खिलवा देते है साहब तो मतलब पूरी ऐश हो जाती है एकदम उत्सव का माहौल जो होता है कंप्लीट हो जाता है आप जाते हैं घूमते हैं फिरते हैं हाहा ही ही करते हैं और खरीदारी करके चले आते हैं चलिए खरीदारी हो गई अब हमारे पति देव बात करेंगे साहब बात खरीदारी पर पहुंच गई सीधे और मैं तो इस शादी की तैयारी में वहाँ से बात शुरू करना चाहता हूँ जहाँ पर की पहले तो शादी तय तो हो जाए अब साहब शादियां तय कैसे होती हैं इसके बारे में बात कर लें तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अभी कल ही ये बात हो रही थी आ, मेरे पिताजी के बारे में मेरे पिताजी के बारे में कुछ बातें करते करते किसी ने कहा कि अरे वो तो शादियों का एनसाइक्लोपीडिया थे मतलब तो बात हुई कि एनसाइक्लोपीडिया होना अच्छी बात है या बुरी बात है यानी कि जो सज्जन इस ये बात कह रहे थे वो इस बात को प्रशंसा के तौर पर कह रहे थे या शिकायत के तौर पे उनके सामने तो मैंने नहीं कहा मगर मैं सोचने लगा देखिए मेरे पिताजी की एक आदत थी कि उनको यह लगता था कि किसी भी लड़की या लड़के का जीवन चक्र जो है वो एक नियमित रूप से चलना चाहिए और उसमें ये था कि अगर लड़का नौकरी करने लगा तो उसकी शादी हो जानी चाहिए और लड़की अगर उसने बी एम पढ़ाई पूरी कर ली तो उसकी शादी हो जानी चाहिए तो इस तरह से उनके दिमाग में ये चलता रहता था और साहब इसी चलने के सिलसिले में उनके पास अनेक जानकारियां इकट्ठी रहती थी किसकी लड़की शादी के लायक है किसका लड़का शादी के लायक है और यदि वो किसी लड़की के पिता को ये पूछते हुए सुनते थे कि साहब शादी के लिए चिंतित हो रहे हैं तो वो फौरन दो चार लड़कों का जिक्र तो कर ही देते थे अब यहां पर एक बात आपको और बता दूं कि पिताजी न केवल लड़का लड़की बताने में भरोसा रखते थे बल्कि वो शादी के इंतजामों में भी उतने ही तत्परता से हिस्सा लेते थे तो इसके बारे में मेरी बेटी का कहना यह था कि बाबा पैकेज डील में भरोसा करते थे यानी कि वो न सिर्फ लड़का लड़की बताना बल्कि उसके बाद उसके इंतजाम करवाना उसको पूरा करवाना और उन इंतजामों में न सिर्फ इंतजाम बताना बल्कि करवाने में मदद करना यानी कि कहां होगी शादी क्या हॉल क्या बगीचा और क्या इंतजाम क्या हलवाई ये सब वो याद है वो लोगों को डांट भी देते थे अगर कुछ गड़बड़ी करते थे लोग तैयारियों में और सामानों के लाने ले जाने में इंतजाम में तो अच्छे से डांट पड़ जाती थी पता नहीं कितने लोगों को उनसे डांट पड़ी होगी और लोग ठीक भी हो गए होंगे हाँ ये भी एक बात है क्योंकि वो जब किसी को कुछ बताते थे तो उसमें उनके अंदर एक अधिकार की भावना भी रहती थी कि चूंकि मैंने बताया है तो मेरे हिसाब से जैसोश सही है वही होना चाहिए साहब ये भी था अब आपको इस पे एक मजेदार कहानी बता देता हूं आ, वो एक बार हमारे पास बंबई में आए और मैंने आपको बताया होगा ना पहले ही तो पिताजी रहते तो बनारस में थे परंतु हम जहां भी कहीं पर पोस्टेड रहते थे वहां पर वो आया जाया करते थे जब माता थी साथ में तो माता के साथ आते थे जब माता नहीं रही तो उसके बाद अकेले आते थे तो एक बार साहब हम बम्बई में थे और हम घाटकों पर नाम के एक मोहल्ले में रहा करते थे और हमारे एक मित्र की बेटी भी हमारे साथ कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई थी वो लड़की किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करती थी अब मुझे याद नहीं है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन था मगर वो काम करती थी और बेचारे जैसे कि आजकल के आधुनिक इंटर्न्स की हालत होती है तो उसका भी वही हाल था कि दफ्तर से देर से निकलना जल्दी पहुंचना और न खाने का समय और इस तरह से उसका पूरा काम चलता रहता था तो कभी कभी उसको आने में देर हो जाती थी तो अब मुंबई में साहब देर का मतलब क्या होता है देखिए आप घाटकोपर में रहते हो और अगर आप नरीमन पॉइंट में बैंक जैसे किसी इंस्टीट्यूशन में काम करते होंगे तो आपको घर आने में नौ बजना बहुत स्वाभाविक है तो मैं भी 9 बजे के तकरीबन ही घर पहुंचता था और वो लड़की भी तकरीबन 9 बजे कभी साढ़े आठ पे पहुंच जाती थी कभी 9 बजे पहुंचती थी तो सामान्य तौर पर ये होता था कि 9 बजे तक हम दोनों ही अपने अपने कार्यस्थल से वापस आ चुके होते थे पिताजी को हमारे ये आ, समझ में नहीं आता था कि आखिरकार दफ्तर जब पांच बजे बंद होते हैं तो लोगों को नौ बजे क्यों आना पड़ता है साहब इसका जवाब तो कुछ था नहीं मेरे से तो वो किसी तरह से संतुष्ट हो गए मान लिया उन्होंने कि चलो भाई इनको देर लगती है मगर अब वो उस बच्ची के पीछे पड़ गए कि भाई आखिरकार तुम्हें देर क्यों लगती है खैर तो उस बच्ची ने क्या किया कि दो तीन दिन ऐसा हो गया कि वह जल्दी घर आ पाई शायद उसके बॉस नहीं थे या जो भी कुछ था तो वो सात साढ़े सात तक घर आ गई पिताजी को बड़ा संतोष हुआ कि भाई ठीक है समय से घर आ रही है एक रोज उसको नौब के बाद हो गया मैं भी घर पहुंच गया अब साहब पिताजी ने जो था वो चिंतित होना शुरू कर दिया और हर पांच मिनट पर पूछते थे वो आई क्या हम लोगों ने कहा नहीं आई तो उन्होंने कहा कि पता करो कहां है हमने कहा साहब फोन तो शायद उस जमाने में थे नहीं थे हमें नहीं मालूम मगर हमने कहा साहब फोन तो नहीं लग रहा है और कोई चिंता की बात नहीं है आ जाएगी अभी देर ही कितनी हुई है अब साहब बोल इतने नाराज हो गए कि मुझसे तो उन्होंने बात करना बंद ही कर दिया मेरी पत्नी को उन्होंने बुलाकर डांटना शुरू किया कि आखिरकार तुम ये नहीं समझ रही हो कि वो दूसरे की बच्ची है तुम्हारे घर में रह रही है तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम पता भी नहीं कर रही हो थोड़े साहब और समय गुजर गया होते होते साढ़े नौ बज गया जब साढ़े नौ बज गया तब भी वो नहीं आई तब साहब पिताजी का पारा जो था वो पूरा बाहर हो गया और उन्होंने कहा कि तुम अब पुलिस को फोन करो और बताओ कि वह लड़की यहां नहीं है लोगों ने कहा साहब ये तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि हमें तो उसका ऑफिस भी पता नहीं उन्होंने कहा ऐसा कैसे कर सकते हो तुम लोग अब साहब हम लोग क्या बताएं कि ऐसा कैसे कर सकते हैं क्योंकि हम तो कर चुके थे और हमें पता था कि वो लड़की बहुत ही थोड़े समय के लिए हमारे पास है और वो काफी कई वर्षों महीनों से बम्बई में रह रही थी तो अब साहब क्या करें इतने में घंटी बजी वो बच्ची घर के अंदर आ गए तो साहब पूछा गया कि भाई पापा ने पूछा कि तुम कहा थे अभी तक इतनी देर तो उसने कहा कि आज हमारे बॉस जो थे वो कोई मीटिंग कर रहे थे इसलिए देर हो गई तो पापा ने कहा कि मेरी पत्नी ने उस लड़की को बताया कि अरे तुम इतनी देर से आई हो बाबा इतने परेशान थे तो उसने कहा बाबा परेशान मत हो ये मेरे को देर हो ही जाती है तो उसके बाद उनको बताया कि अरे तुम, अभी तुमको पता नहीं अभी हम लोग पुलिस में रिपोर्ट करने जा रहे थे बस भाप वो लड़की को बाबा की आदत मालूम थी उसने कहा बाबा गलती से भी पुलिस में रिपोर्ट मत करिएगा पापा ने पूछा क्यों तुम खो जाती तो तो बोली कि अरे बाबा अगर आप पुलिस में रिपोर्ट कर देते तो फिर मेरी शादी कैसे होती मेरा नाम तो पुलिस में चला जाता पापा को हां ये बात जरूर समझ में आई बोले हां ये बात तो है तो बोले कि उस लड़की ने कहा कि मैं बदनाम हो जाती तो पापा ने कहा हाँ यार ये बात सही है पुलिस में रिपोर्ट नहीं करनी थी ठीक है ठीक है हम पुलिस में रिपोर्ट नहीं करनी थी तो उन्हें अपने गलती का एहसास हुआ मगर खैर चलिए वो तो खिलाड़े दूसरी बात है बात हम लोग कर रहे थे शादियां तय होने की तो शादियां तय होने में बहुत से बीच में लोग पढ़ते हैं लोग आते हैं और आज तो जमाना आ गया है शादियां इंटरनेट और मैरिज ब्यूरो भी शादी तय कराते हैं तो हां शादी डॉट कॉम वगैरह तो साहब अब यहां पर आपको एक बात बताऊं कि किसी जमाने में शादी डॉट कॉम का स्थान जो था वो मैट्रिमोनियल के कॉलम जो निकला करते थे वो हुआ करते थे मैट्रिमोनियल के कॉलम देखना बहुत से लोगों के शौक होते थे तो उसमें मैं आपको अपने बारे में बता सकता हूं कि शायद मैंने पहले आपसे कहा भी होगा कि एक किताब आती थी पत्रिका थी सरिता सरिता में सरिता मासिक पत्रिका थी और उसमें आखिर में कुछ मैट्रिमोनियल कॉलम आते थे अब साहब हम लोग जब बेकार हुआ करते थे तो उन बेकारी के दिनों में उन मैट्रीमोनियल कॉलम्स को भी पढ़ा करते थे हालांकि बेकार थे मालूम था कि मैट्रीमोनियल का हम लोग से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हर मैट्रीमोनियल में जिसमें कि शादी योग्य लड़कों की मांग की जाती थी वहां पर यह जरूर लिखा होता था कि उससे कितनी आमदनी की उम्मीद है तो साहब उस यह था कि आमदनी चार अंकों में होनी चाहिए अब साहब हम लोगों ने पहले यह सोचा यार ये चार अंकों में आमदनी क्या होती है तो फिर किसी ने समझाया कि चार अंकों में आमदनी का मतलब कम से कम एक हजार रूपये महीना तनख्वाह होनी चाहिए हाँ तो समझ में आया चार अंक यानी कि एक एक और तीन शून्य तो चार अंक हो गए अब यार बस यही हो गया हम लोगों की जिंदगी का उद्देश्य ही यह हो गया था कि चार अंकों में तनख्वाह से नौकरी शुरू करनी है अब यार नौकरी नहीं मिलती थी जहां देखो वहां तीन ही अंकों में तनख्वाह होती थी वो तो भला हो बैंक वालों का जिन्होंने चार अंकों में तनख्वाह वाली नौकरी दे दी खैर तो अब साहब अब फिर मैं वापस आता हूं शादी की बात पर शादी की तैयारियों में जैसा कि हमारी पत्नी ने कहा कि बाजार जाना घूमना सामान लेना शॉपिंग करना यह बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो अब यहां पर आपको बता दू कि शॉपिंग करना तो ठीक है जो शॉपिंग करने जा रहे हैं उनके साथ साथ सज्जा सजावट उत्साह ये सब बात सही है मगर वो शॉपिंग करने में जो खर्चे होते हैं वो आदमियों की जिम्मेदारी मानी जाती थी अब आजकल तो हालांकि जो लड़का लड़की खुद शादियां कर रहे हैं वो इसको अपनी ही जिम्मेदारी मानते हैं और वो शॉपिंग भी खुद ही कर लेते हैं मगर मैं जिस जमाने की बात कर रहा हूं उस जमाने में शॉपिंग करने जाना तो ठीक है मगर उसकी जिम्मेदारी खर्चे की अब किसी और की होती थी यानी कि जो घर के पुरुष होते थे उनकी होती थी मुझे आज भी एक कहानी याद है कि मेरी बेटी की शादी के लिए शॉपिंग करने जाने वाले थे लोग तो अब साहब ये हुआ कि भाई शॉपिंग करने जा रहे हैं तो आज क्या चीज की शॉपिंग होगी बोले आज जेवरों की शॉपिंग होगी तो अब साहब जेवरों की शॉपिंग होगी तो भाई मतलब तो जरूर हजारों का मामला हो जाएगा तो मैंने पूछा कि ये पैसे कितने निकाल के दे दू देखिए ये वो जमाना था जबकि क्रेडिट कार्ड वगैरह जो थे वो थोड़े कम ही चलते थे और दुकानदार क्रेडिट कार्ड लेने में हिचकिचाया भी करते थे तो आपको या तो नकद लेकर जाइए या फिर खरीद लीजिए और फिर उसके बाद उसका नकद भुगतान बाद में किया जाता था तो मुझे ख्याल है कि मुझसे कहा गया कि साहब आप भी चलिए देखने के लिए यार मुझे ये बात ही नहीं समझ में आई कि जेवर देखने में मैं क्या चीज चलूंगा तो मैंने कहा कि भाई अब वो लड़की को दिखा सकते थे मगर लड़की यहां है नहीं तो उसको क्या दिखाओगे तो लड़की की मां और मौसी और चाची और कौन कौन जो थे वो लोग हुआ कि भाई वो लोग जाएंगे और जाके देख के आएंगे ठीक है साहब अब भैया इन लोग को गए हुए ये लोग भी अपनी जेब में कुछ बीस तीस रुपए लेकर के गए थे और कईयों घंटे हो गए नहीं वापस आए बड़े परेशान हुए हम यार कि ये क्या हो गया तो साहब उसके बाद जब ये लोग वापस आए कई घंटों के बाद तो मैंने पूछा कि भाई इतना टाइम तो उन्होंने कहा आपको समझ नहीं आता जेवरों की खरीद कर रहे हैं कोई कोयला खरीदने तो गए नहीं है कि तलवा के लेकर चले आए मैंने सोचा यार कोयला खरीदने में भी तो कुछ समय लगता है आखिरकार आपको देखना पड़ता है लकड़ी का कोयला है तो कैसा है पत्थर का कोयला है तो कहीं पत्थर तो नहीं दे दे रहा है मगर इतना टाइम तो हमें कभी सुना नहीं लगते हुए तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपने सुना ही क्या है तो साहब वो भी चुप हो गए कि भाई सुना ही क्या है अब देखिए अब ये भी कुछ अपनी बात इसमें कहना चाहेंगी जेवर लेना हमने अपनी जिंदगी में शायद ये पहली बार ऐसा था कि बड़े पैमाने पर बच्ची के लिए सारा सेट लेने का काम शुरू किया था बहुत से लोग प्लानिंग करते हैं और बीच बीच में लेते रहते हैं जोड़ते रहते हैं हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया था हम लोगों ने सारी कोशिश की थी कि बच्चे पढ़ जाए किसी प्रकार से बाकी जो होगा सो देखा जाएगा तो खैर पहुंचे कोई अकल नहीं कोई ज्ञान नहीं मगर चूंकि पूरा परिवार साथ किया था घर के बड़े लोग थे तो उसका बहुत साहस था उसका सहारा था देखना शुरू हुआ ये देखा वो देखा पता नहीं क्यों कहीं पे निगाह ही नहीं टिकती थी और हम देख रहे थे धीरे धीरे तिरछे तिरछे कनखियों से अपने पति देव की ओर वो आ, कि वो कहा हैं वो नहीं वो गायब बड़ा वो बड़ी निराशा हुई कि भाई उनसे जब कुछ नहीं समझ में आता तो हम तो उनके ऊपर छोड़ देते भाई आप जो कहेंगे वो हो जाएगा और बस सब ठीक है मगर खैर होता ये है कि हम लोग पिक्चरें देखते हैं अपने घर में लोगों को देखते हैं तो आँखों पे चश्मा चढ़ा होता है उन सारे जेवरों का और डिजाइनों का जो हमारी ये ख़ूबसूरत हीरोइनें पहन के बैठी घूमती नाचती गाती रहती हैं, और अपने बच्च, अपना बच्चा हमारा हीरो हीरोइन ही होता है तो उसके लिए जब लेना होता है तो उससे कम तो हम कुछ ले नहीं सकते हैं पॉकेट हमारी छोटी है इरादा इतना ऊंचा है क्या करें कैसे करें फिर किसी ने सुझाया कि थोड़ा डिजाइन पे ध्यान दिया जाए थोड़ा पॉकेट पे ध्यान दिया जाए और तालमेल बैठा के जो समझ में आए वो ले लिया जाए तो साहब हमारी ये मुश्किल इस तरह से थोड़ी आसान हो गई जहाँ तक जेवरों की बात है साड़ियों पे अगेन साड़िया लेने में फिर वही चक्कर कि क्या करना है क्या करना मगर हम लोग के यहाँ बनारस में एक ठाकुर साहब यहां से हम लोग साड़ियाँ अम्मा जी पापा जी हमेशा से लेते आए थे हमारे मम्मी पापा भी लेते थे तो ये तो था कि हाँ जो भी कुछ भारी भरकम सामान जो लेना है उनके यहाँ से ही लेना है और कोई उसमें चिंता की बात नहीं वो बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड मतलब जिसको कहते हैं कि भरोसे वाले लोग थे कि अच्छा नहीं होगा तो हमको हम लेना भी चाहेंगे तो मना कर देंगे की नहीं साहब ये मतलब हम लोग सब बन ठंड के वहां पहुंचे बनारस में ठाकुर साहब के यहाँ और वहां पे हम लोग और भैया साड़ी वालों ने कुछ नहीं कुछ नहीं तो हम लोगों ने दो चार हजार साड़ियां तो उस चार घंटे के अंदर देखी डाली होंगी और आंखों में चमक हम लोग के बढ़ते ही जाए इतनी खूबसूरत भी साड़ियां होती हैं इतनी वैरायटी होती है देख के मजा भी आ गया फिर वही कि भाई लेना तो कुछ इतना ही है जो बच्चा पहने भी क्योंकि आजकल बच्चे अपने मन से सलवार सूट वगैरह पहन के ज्यादा कम्फर्टेबल महसूस करते हैं तो साड़ियों का बोझ क्यों लादा जाए अननेसेसरी तो भी नहीं नहीं करके कुछ साड़ियां तो हम लोगों ने चुनी ही बड़ी अच्छी साड़ियां मिल गई बड़ा हमारे घर के बड़े लोगों का गाइडेंस था और ठाकुर साहब तो खैर कुछ बात ही नहीं थी कहने की तो इस तरह से हमारी ये भी जो एक उत्सव की एक कड़ी थी वो भी कम्प्लीट हुई अरे साहब अभी देखिए ठाकुर साहब का जिक्र किया है तो यहाँ पर ठाकुर साहब के बारे में कुछ बताना भी जरूरी समझता हूँ ठाकुर साहब बनारस में ठठेरी गली में पहली दुकान और उस दुकान में पित, हमारे पिता पिताजी माता जी को सन पैंसठ छियासठ में जब हम लोग आए तब किसी ने परिचय दिया और उनके यहां हम लोगों ने जाना शुरू किया मतलब बनारस में है तो कोई साड़ी वाला से जान पहचान हो गई तो जितने भी मेहमान दोस्त यार कोई आते थे तो उनको साड़ी वाले को यहां ले जाना पड़ता था बनारस में साड़ियां बेचने का एक तरीका यह है कि साड़ियों की सट्टी कहलाती है यानी कि साड़ियां साड़ी वाले अपनी दुकान में नहीं रखते हैं साड़ी बनाने वाले कारीगर वहां आते हैं और ये दुकानदार वहां पर अपनी दुकान पर वो साड़ियां दिखाते हैं तो कारीगर को बाजार में ये मैसेज चला जाता है कि साहब कैसी साड़ी ढूंढी जा रही है तो उसके बाद आप दुकान में बैठ जाइए और उस तरह के कारीगर आके आपको साड़ी दिखाते रहेंगे इन साड़ी की सट्टी वालों का काम ये होता है कि ये साड़ी वाले से उसका भाव यानी जो सही रेट होगा वो तय करवाएंगे और उनको प्रति रुपया एक आना कमीशन मिलता था यानी एक आना यानी कि छह पैसा तो जो भी वो दाम बताएंगे उसके हिसाब से छह पैसा कमीशन साड़ी वाले जो सट्टी वाले हैं उनको मिलेगा तो इस तरह से ये ठाकुर साहब को भी मिलता था अब साहब आपको बताना यूं चाहता हूं ठाकुर साहब का जिक्र मेरी जिंदगी में महत्वपूर्ण इसलिए है कि ठाकुर साहब जो थे वो साड़ियां बेचते बेचते घर परिवार की बातें जान लेते थे यानी कि उनको पता होता था कि साहब इनके लड़के क्या कर रहे हैं इनकी लड़कियां क्या कर रही हैं इनके भाई क्या करते हैं वगैरह वगैरह साहब हमारे घर का भी उनको हाल पता चल गया उनको ये भी पता चल गया कि ये इनके दो लड़के हैं साहब के और वो दोनों लड़के एक तो अभी पढ़ रहे हैं और एक बेकार घूम रहे हैं और उनको ये मेरी पत्नी के परिवार वाले भी वहां जाया करते थे उनको भी पता चल गया साहब कि इनके एक लड़की है जिसको जो कि पढ़ रही है और जिसका विवाह किया जाना है उन्होंने पता लगाया ठाकुर साहब ने अंदाजा लगा लिया कि भाई दोनों श्रीवास्तव हैं तो लड़का बेकार हो या जो हो भाई शादी तो होनी ही है तो उन्होंने दोनों को एक दूसरे का पता बताया हमारे पिताजी ने तो बोल दिया कि बेकार लड़के की शादी की हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते और हमारी पत्नी के माता पिता को जब पता चला उन्होंने कहा चलिए पता करते हैं साहब उन्होंने आगे कुछ बातचीत शुरू की हमारी पत्नी बताती हैं कि जब इनकी उम्र उस वक्त काफी कम थी जब उन्होंने ये सब शादीवादी की बातें करनी शुरू की तो यह काफी चिढ़ गई अब देखिए वो चिढ़ गई और उन्होंने मेरे लिए एक बड़ी शुभकामना किया उन्होंने कहा कि भाई मेरा इत्फाकन यह था कि बा... कुछ 21-22 साल की उम्र में फौज में सिलेक्शन हो गया था मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए सिलेक्ट हो गया उन्होंने कहा चलिए बड़ा अच्छा हुआ अब ये भाई साहब जाएंगे तो निबट ही जाएंगे तो भाई साहब निबट जाएंगे तो बोली कि चलिए हमसे तो कम से कम छुटकारा हुआ तो अब आप लोग कहीं और बात ढूंढिए तो देखिए बात क्या थी कि ये बेचारी यह तो न जानती थी कि अरे फौज में जाने वाले ऐसे थोड़ी हैं कि वो शादी किए बगैर चले जाते हैं अरे शादी तब भी होती तो बेचारी जिंदगी मुश्किल हो जाती और अगर फौज में चले गए होते मगर खैर चलिए कोई बात नहीं साहब फौज में तो गए नहीं मगर शादी जहां होनी थी वहीं लिखी है लोग कहते हैं ना मैरिजेज आर मेड इन हेवन परफॉर्म्ड ऑन अर्थ तो हमारी भी साहब शादी तो मेड इन हेवन थी तो जो ठाकुर साहब ने जो शादी तय कर दी थी अब साड़ियां लेनी हो या न लेनी हो वो शादी तो साहब वहीं की वहीं तय हो गई तो अब बात यह थी कि आज तो हम लोग सिर्फ इतनी ही बात करते रह गए कि शादियों में सबसे पहले तो तय तमाम करिए और उसके बाद तैयारी मगर शादियां तो इससे आगे भी बहुत कुछ है इसमें तो हम लोग शादियों की ही बात करेंगे अभी क्योंकि ये माहौल और वक्त शादियों का चल रहा है तो अभी उसकी बातें करते रहेंगे बताना सिर्फ ये चाहता हूं कि शादियों से संबंधित जब बातें शुरू होती हैं तो बहुत दूर तक चलती चली जाती हैं और हां शादियों की बातें करते करते आपने आपको याद होगा ना एक फिल्म आई थी हम आपके हैं कौन जब वो फिल्म आई तो उसका जो पहला रिव्यू आया उस रिव्यू में लिखा गया कि साहब ये तो एक वेडिंग वीडियो जैसा है यह फिल्म चलने वालने वाली नहीं है और मुझे लगता है कि ब, शायद भारतीय फिल्मों के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्मों में से एक फिल्म होगी ये तो क्यों बता रहा हूं ये बात कि शादियों की बातें तो करना जब आप एक बार शुरू करते हैं तो उस पर तो समाप्त तो होने का नाम ही नहीं लेता और हर कोई उसमें इंटरेस्टेड होता है इसीलिए मेरी पत्नी भी आज मेरे साथ कुछ बोलने के लिए तैयार हो गई तो शादी तय होने का सुना आपने थोड़ा बहुत शॉपिंग का सुना आपने थोड़ी तैयारी का सुना आपने और अगली बार भी लगता है हमको इनके साथ बैठना पड़ेगा इनको याद दिलाने के लिए और हमारे मन में जो बातें रह गई हैं जो और विचार आएंगे जो याद दिला अब, अब हम लोग जो बातें करेंगे वो एक्चुअल शादी के परफॉर्मेंस यानी कि शादी होने के दौरान में जो जो कुछ होता है उसकी बातें करनी पड़ेंगी। शादी करने के दौरान कैसे फूफा नाराज होते हैं और कैसे मामा आगे बढ़कर काम करते हैं और कैसे भाई लोग नाचने पर जोर देते हैं तो चलिए साहब अगले हफ्ते तक के लिए और हमें आज्ञा दीजिए हाँ हमारा ट्विटर हैंडल याद रखिएगा। एट द रेट हमने एक बात कही एच हमने एक बात कही पर आपकी बातें भी अब तो हम सुने अरे हमने तो बातें अपनी कर ली तब तक के लिए आज्ञा दीजिए नमस्कार आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद फिर मिलेंगे नमस्कार तेरा मुक्रीड़ा ला बन्नू तेरा मुक्रीड़ा बन्नु तेरा मुक्रीड़ा लाख बनो तेरा कंगन है हजारी मनो तेरा कंगन है हजारी मनो तेरिया खिया सुरदानी